पंचाधिष्ठादीना उत्तराणामक सिद्ध्य स्ुटये अद्पां कह गर्वकर्मसंपादन पन्नी स्पष्ट करते शरीरवात्त कर्म प्रारभते नर नर शरीरवाकर्म प्रारभते न्यावा विपरीत पंचहेतव जो न्याय विहित कर्म अथवा विपरीत प्रति कर्म जो भी करता है शरीर वांग मनोभी शरीर इंद्रिय और मन से वो तत्व पंचे पांच ही शरीर वांग मनोभीर यम शरीर वांग मनोभी यत्कर्म त्रिभी रेत प्रारंभते इन तीनों से जो कर्म कर करता है प्रार्भ से संपादन करता है अनु न्याय व धर्म शास्त्रीय विपरीतम तो अशास्त्रीय अधर्मी न्याय न्याय ननपेतम न्यायुक्त धर्म युतकर्म शास्त्रीय और विपरीत होता है अशास्त्रीय अधर्म टीका नीवन कृतम निमित्षोन्मादिकर्मातर साधारणमस्त निम्सादि प्राण व्यापार चलता है साधारण है तत्क तो राशिदयकरण न्याय विपरीत व्यस्त अति कर्म हे तो तहित जीवन हेतु तदिकृतरव कार्यमिति न्याय विपरीतोर ग्रहण गृहितमीसी चक्ष खोलना बंद करना चेष्टाणचेषाद जीवन हेतुव्यापार हे वह यद्यप कर्म विहित निषद किंतु पूर्वकृत धर्मधर्म योरव कार्य पहले क्या हुआ पुण्यताप का ही कार्य फल है जीवन, जीवन का कारण अदृष्ट धर्म का कार्य इसलिए पूर्वकृत धर्माधर्म का कार्य होने से धर्म अधर्म न्याय विपरीत का दोनों का ग्रहण करने से उसके कार्य हो भी गृह हो गया पंचे यथोक्ता तर्वस्व कर्मण हेतु कारण शरीर शरीरवांग मनो के द्वारा जितने कर्म करता है विहित हो अथवा तो निषिध हो ये सबका हेतु कारण पांच है अधिस्थान आदि नाम कर्म मात्र हेतु प्रतिज्ञाए शरीर आदि त्रिविध कर्म हेतुक्ति तो रुकते कर्म सामान्य सबका हेतु अधिष्ठानादि पांच ये प्रतिज्ञा करके फिर कहते शरीर मनो भी तीन के द्वारा कर्म करता है शरादित्रिविध कर्म हेतु शरीर कर्म हेतु तीन ही कर्म का हेतु तो कथन करना एक शंका करता है पूर्वपक्षी भाष्य में नदी सर्वकर्मा कारणं ये पांच सर्वकर्म का कारण कहे गए कथम उच्चते शरीरवांग मनो भी कर्म प्रार्भती तो शरीरवांग मन तीन के द्वारा कर्म करता है एक कैसे कहते हैं पूर्वापर एक पूपर विरोधति नई सिद्धांतिपर विरोध नीति प्रतिषेधलक्षण कर्म शरीर प्रधान तदंगतया दर्शन श्रवणाद जीवन लक्षण त्रिधेव राशि शरीरभत फल काले तत्प्रधानेर तो भुज्यती पंचाव हेतु तो न विधि प्रतिशत लक्षण सर्व कर्म जितने कर्म है उनका लक्षण स्वरूप है विधि प्रतिशत विधि वाक्य द्वारा विहित तो कर्म तथा निषिध कर्म जो भी कर्म शर्रादि तय तो प्रधान पांच हेतु तो है शरीर वाह इंद्र और मन ये प्रधान है तो अंग दर्शन श्रवणादि से विधि प्रतिशत कर्म उसके अंग रूप से दर्शन श्रवणादि जीवन लक्षण जो कर्म है विधि प्रतिशत शत्रु सब कर्म त्रिधेव राशि कृतम चे तीन प्रकार इकटी करते क्योंकि शरीर शारीरिक कर्म इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा शरीर आदि भी आरम्भते तीन प्रकार करके शरीर आदि के द्वारा आरंभ किया जाता है फल काले भी तत्प्रधान तो तो तो भुज जी और फल काल में भी शरीर इंद्रिय और मन इनके द्वारा भोग होता है शरीर आदि प्रधान अन्य गौ में फल भोग करते समय भी शरीर इंद्रिय मन प्रधान से भोग होता है इसलिए पंचानवध हेतुत्व ना तो ये। ये निवृत्त होते ये प्रधान होने से इनके द्वारा कहा गया कोई विरुद्ध नहीं है टीकाने दर्शनादी तो विधि निषेध बाह्यवाद न देहादि दे निवृतिया इतिहास जीवन कृत जो स्वाभाविक कर्म है दर्शनादि चक्षर खोलना बंद करना प्राणचेषादि ये तो विधि निषेध बाह्य है ना विधि वि न निषिध है न देहादि दे निवर्तिया तो देह मन और वाणी के द्वारा संपादित तो नहीं होगा ऐसे संप्रन से करते तदंग दर्शन आदि जीवन रक्षण तो तदंग क्या है तस् देहादि त्रय से प्रधान से अंगम देहादि हो गया प्रधान देह वाणी और मन प्रधान से अंगम चक्षुरादि तनिष्पाद्य तो में जीवन कृतम दर्शनादि उसका अंग हो गया चक्रदि उससे निष्पाद्य होता है सम्पाद्य होते कर्म जीवन कृतम कर्म दर्शनादि ये सब जो बहुम कर्म है प्रधान कर्मणि अंतर्भूत प्रधान कर्मे में अंतर्भूत होकर के त्रैविधम अविविदम तीन प्रकार कोई विरोध नहीं आरभ्य देहादि आरभ्य कर्मणी देह इंद्रिय वाणी और मन के द्वारा आरभ्य तीन प्रकार कर्मे सर्व सर्वर्मात सर्व कर्म का हो जाने पर जानकारी कथम तत्र त्र पांची पांच उस हेतु के फलोपभोग काले कार संभवा फल भोग काल में अन्य कारण भी हो सकते शंका करके जन्मकाल भावनो भोग काल भावन सर्व कारणसभा उत्पत्ति काले होने वाले भोग काले होने वाले जितने कारण है वो पांच ही मंत्र है फलकाल तत्ज्य पंचाणमे हेतु पांच हेतु काल्य क्रियाकर्तृत्व अधिष्ठानदिना आपाद्य अविद शेष आत्मदृष्टि अनुबदत क्रिया संपादकत्व अधिष्ठानादि पांच में है ये कथन करके अज्ञानी मनुष्य आत्मदृष्टि करता है इसका अनुवाद करते हैं केवलं केवलं तु तु सर्तान कवलं तो युद्धि न स पश्य दुर्मति तति य पश्यति कवलमात्म स पश्य अकृतबुद्धि सक सहांस नील करके कर्म के संपादक ऐसा होने पर भी यह अज्ञानी कवल आत्मा कर्ताशुद्ध आता अकतबुवाद अकता बुद्धि असंस्कृतबुद्धि अशुद्धबुद्धि स न पश्य दुर्मति नहीं देखता है व धीर्मति दृष्टामति यस्य स धुरमः ठीक है मैं तत् पदParamasya yogyam prakritam sarvam karma तत्त्र इति भाष्येनि तत्त्र इति प्रकृतिन सम्बद्धति एवम सति ठीक है मैं तत् पदParamasya yogyam prakritam sarvam तत्त्वंति तत्पदसेParamasya sarva karma प्रतीकमादा पूर्वण सह अक्षरा कथेक सात प्रतीक सी सब यथोक् पांच हेतु के द्वारा सम्पाद्य होते हुए एक अठादी उतररी कर्तृत्व सती अगत कर्तृत्व आत्मनो यश्य अत दुर्मती आत्मनि कर्तृत्व पश्यन आम कर्तव्य जो दिखता है मानता है वो दुर्मती अदीना उतररी कर्तृत्व सी अद्दीन पांच में कर्तृ क्रिया संपादक अगतकर्तृत्वकर्तृत्म आत्मनो यध्या आत्मनि आरोप कर्त अं अतः तो दुर्मति इसलिए दुर्मति वाइस आत्मनि कर्तृत्व पशेन आत्मा कर्तृत्व तो जो मानता है वो दुर्मति है त्राष्ट्रीय तक सती दुर्मतिवेतुन तो तो संपद्य तक सती यह आत्मा कर्ता पश्य स दुर्मती दुर्मतिव दुर्मति तो का हेतु पाण पांच मिलकर के कर्म संपादक होने कर्मी शुद्ध आत्मा का जो कर्ता मानता है दुर्मती केवल पत्र अविद्या अविद्या अविद्या से कल्पना करके तेही क्रीय कर्मण अहमेव कर्ता पांच के द्वारा क्या जम अज्ञानी मनता अहम कर्ता आत्मनं आत्मन तु कर्ता शुद्ध एकदित आरोप ने ते ते आत्मा अन्य है किन्तु उनमें आत्मा ऐसे कल्पना करता है आरोपित आत्म तो, आर्फित्य। तो, तो, तो, तो, तो, तो, आत्मा भावी आरोपित आत्म आरोपितम आत्मत्व यश अधिष्ठानादि अधिषादी होगी आरोपित आत्मा भाव आरोपित आत्माभावी उसमें आत्मनव आरोपित है अकर्ता रत्मान करता रत्मा अकर्ता है शुद्ध उसको करता है ऐसा मानता है इसे तरह प्रश्न द्वारा हेतु मानव प्रश्न करके हेतु कहते क्यों देखता है शुद्ध आत्मा को करता है मानता है उसका उत्तर आचार्य उपदेश असंस्कृत अकृता बुद्धि व्यक्ति अकृत बुद्धि शुद्ध कैसे होगी वेदांत आचार्य उपदेश न्याय वेदांत आचार्य के उपदेश वेदांत शास्त्र आचार्य के उपदेश और न्याय तर्क इनके द्वारा शुद्ध होता है ऐसे जब नहीं तो अकृत बुद्धि असंस्कृत बुद्धिवार नहीं शास्त्र संस्कृत बुद्धिव अतिरिक्त आत्मवादी कर्तृस तुमन्य तो शास्त्र संस्कृत बुद्धि शास्त्रेण संस्कृता शास्त्र संस्कृत बुद्धिर्स जिसकी बुद्धि शास्त्र से संस्कृत है न्यायिक वैसे लोग आत्मा कर्तृ तो मानते अतिरिक्त आत्मवादी यद्य देहादि से अतिरिक्त आत्मा मानते तो आत्मा तो कर्तृ तो मानते तनुमन्यते आत्मा कर्ता समानते माशु कर्तृत्व आत्मनिन्श्य भवतृतबुद्धि तो देखने पर भी कैसे होगा? तो शास्त्र संस्कार बुद्धिबाला संक्रमण से कहते योपि देहाद्यतिरिक्ता आत्मा कवल कर्ता पश्य असावृतबुद्धिअ अकतबुरा न पश्य आत्मन तत्व कर्म वाला अथ दुर्म देहाद आत्मादी न एक वैश्विक मानते देहादीरत आत्मा आत्मा देहाद्यस्तर आत्मा बदति देहाद्यतिरत आत्मादी आत्मा केवल कर्ता पत केवल आत्मा कर्ता आत्मा कर्ता मानते असो अभी अकृतबुद्धि वह भी अकृतबुद्धि वेदांत शास्त्र के ज्ञान नहीं यथार्थ ज्ञान नहीं तो न्यायशास्त्र ज्ञान होने पर भी अकृतबुद्धि है अकृत तो तो बुद्धित्व न स पश्चिसे आत्मा नर्म आत्मा के तत्व कर्म के तत्व को ठीक नहीं जानता है इसलिए इसको दुर्म कहा तो, गया ठीक है तो पश्चात शास्त्र पूर्वक आचार्य उपदेश तद तो अनुसारी न्याय से अनाहित बुद्धि अकृत बुद्धित्म सिद्धम शास्त्र पूर्वक आचार्य उपदेशन आचार्य का उपदेश शास्त्र पूर्वक शास्त्र मतों को लेकर एक आचार्य उपदेश के द्वारा तब अनुसार न्याय उसके शास्त्र के अनुसार न्याय के द्वारा अनाहिता बुद्धिता अनाहिता बुद्धि के बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई आचार्य शास्त्र रूपेश करेंगे उसके अनुसार अनुकूल युक्ति के द्वारा भी विचार करने पर बुद्धि शुद्ध बुद्धि उत्पत्ति होती जब तो ऐसा नहीं हो तब तो शुद्ध बुद्धित्व शुद्ध में कौत्यम आत्मन सत्व कर्मी तत्व कौटस्थ्य आत्म का आत्मा का तत्व कर्मी तत्व यथात्म हो सत्थात्म अभिद्या शस, कर्मणप ये हो गया कौतस्थत्म सत्व का था याथात्म्य आत्मा का सत्व हो गया कौटस्यम कर्म नोपि तत्व कर्म का क्या तत्व अविद्यादि के तत्व अधिस्थानादि से अविद्या उसके द्वारा कर्म निष्पन्न होता है थे, थे, होने से आत्मा से भिन्न अभिषानादि के द्वारा कर्म निष्पन्न होने से आत्मास्पष्य कम आत्मा के साथ उन कर्म का स्पष्ट नहीं है विवाद तो कर्म का स्वर को आत्मकर्मो तत्व दर्शन अभाव अथ सदार्थ आगे दिया अकतबुद्धि अतुल अकृतबुद्धि यह अर्थ काम तत्व अभिद्या कर्मी तत्व जसा आत्मकर्मो सत्वदर्शन भाव आत्मा और कर्म के सत्वदर्शन नहीं होने से अकृतबुद्धित्व न सपस्य न सप्य आत्मन सत्व कर्मणवा दुर्मति का दुर्मती दुष्टकार कुत्सिता कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्र जनन मरण प्रतिपत्ति हेतुता मतिर से जन्म मन प्राप्ति का हेतु निशे ये दुष्टाती का दुष्ट स्पष्टीकर् दुर्मति दुष्टा मतिर से दुर्मती <différents> दृष्टा कैसे इसको स्पष्ट करने के लिए दुर्मित्व का विवरण करते है जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु होता जन्म मरण प्राप्ति के हेतु होता जो बुद्धि तो सपा वो देखता हुए नहीं देखता जो देखता हुआ नहीं देखता कैसे अहं करता आत्मदर्शन वस्तु न अभिधुस्त तदर्शन वस्ती इत अत्र अहम करता ऐसी आत्मा को मानने वाले भी अज्ञानी क्या अज्ञानिका आत्मदर्शन नहीं आत्मा को देखते हैं कि तू तो करता कर्तृत्व देखते हैं दृष्टान्त देते यथा सैमीर को अनेक चंद्र अनेकम चंद्र तिमिर रोगग्रस्त अनेक चंद्र दिखता अनेक चंद्र देखने से तो यथा नहीं दिखता है ठीक है तिमिर उपहत चक्षुर चक्षुर चक्षुर रोग से ग्रस्त है अनेकम चंद्र पशनति तत्व तो नश्यति अनेक चंद्र तो दिखता है तत्व तो चंद्र तो को नहीं दिखता है एवं अविद्वान अविद्वान्त्म कर्ता पश्य तत्व नश्यति चर्चा अज्ञानी को कर्ता मानता देहादेश भिन्न न्याय वैशेषिक मत के चिंता देवी आत्मा को नहीं जानता है अभिस्थान अविद्या संबद्धात्मन सात्म तद्द क्रियारोपे दृष्टान अधिष्ठान अविद्या सुद्या संबद्धात्मक आत्मा का अधिष्ठान आदि के द्वारा संबंध है अविद्या संबंध नहीं आत्मा का संबंध तो अभ्यत्म होता है अध्यक्ष कागात्म अध्यक्षों का अधिष्ठान के तारा साथ तागात्म होता है संसर्ग अध्यस्त संसर्ग संसर्ग क्या होता है अविद्या संसर्ग वास्तव यही आत्मनि तदगत क्रियाारोपी दृष्टान्त में आत्मा में अभ्यस्तगत क्रिया का आरोप करते हैं इसमें दृष्टान्त देते है, तो है। तो यथावा वा से धावत् चंद्रम धावंत अभ्र दौड़ते तो चंद्र दौड़ता है ऐसा दिखते हैं तो यथा यथा से ज्ञान में उपविश वा अन्न तो धावत् आत्मा न धावंत वाहन में बैठा है अन्य दौड़ते तो अपने को अपने है अन्य अन्य से जाते धावन पर अन्य से से पुरुष धावन करते पुरुष दौड़ते चलते वहाँ बैठा हुआ अपने को मानता है प्रधावन का कारण मैं दौड़ता हूँ अभिवेका अभिमान करता है इसी प्रकार अभिस्थानादिशु क्रिया करते सद्गतम सातमानम करता रन्यमान गुरुमत रीतिया था अभिषाणित कर्ता सदगतम सातमान उसमें अध्यक्ष आत्मा का संसर उसमें आत्मा को कर्ता मानता है इसे गुर्मति है विपरीतृष्टि दुर्मतिविग दृष्टि विपरीत दृष्टि वाले करके सुमतिव प्रश्न पूर्वकृष्टि स विपरीतृष्टि क्या दुर्मतिपदेश सुमतिपूर्वृष्टि काले सुम ये सुमति कौन है प्रश्न प्रकम प्रश्नकृत क्न सुमति ये सम्य पश्युच्येखने वाली सुमति कौन यो बुद्धि अक्वा सही लोकान्ह निब्यते यस्य भावो, ना भावो नास्ति न यस्य लिप्य स इमान लोका हम नीति न निबध्य अहम कर्ता इस प्रकार ऐसे भाव भावना भावना ज्ञान मैं करता हूं ऐसे वो जिसके नहीं है बुद्धि यसे न लिपे जिसकी बुद्धि लिपता नहीं होती अविद्या कल्पित वस्तु में साधात्म ध्यान प्राप्त नहीं करता है स्वईमान लोकां हंसे न लिपते इन लोग सबको मानने पर न वस्तुत्व मरता है न कोई मरता है यश भाष्य में शास्त्राचार्य उपदेश अन्याय संस्कृत आत्मनोह जैसे नाहक प्रभाव तो तो ऐसा किसका होगा शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मा शास्त्र के माध्यम से आचार्य का उपदेश और न्याय तर्क इनके द्वारा शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय ही संस्कृत संस्कृत आत्मा ऐसे आत्मा आत्मा का अंतक्रमण शास्त्र आचार्य उपदेश युक्ति के द्वारा जिसका अंतकोण शुद्ध हुआ होता है संस्कृत भाव किन्का नहीं है ना नही शास्त्राचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मा ये न का भाव आगे ना न तो अहंकृत का भाव नहीं होता है अहम करता कर्ता इतम लक्षण भाव जिसका नहीं है यह शुद्ध हुआ अहंकर्ता है बुद्धि नहीं भाव का तो भावना प्रत्यय भावना ज्ञान मैं करता इसे भावना नहीं अहम कर्ता आत्म कर्तृत्व प्रत्यय अभाव कुछ कर्तृत्व अहम कर्ता तो, तो, तो मालूम था मैं कर रहा हूं आत्मा में यदि कर्तृत्व तो नहीं होगा तो फिर जिसके शुद्ध अंतकरण में कर्तृत्व तो कहाँ होगी इत्याशं क्या वाक्य में एक वा पंच अभिष्णादय अभिद्या आत्म कर्तिकर्माण कर्ता व्यापाराण तो तो साक्षीभूत ये पांच हैदे ये पांच अविदे आत्म कल्पित आत्मा भी कल्पित है कल्पित सर्वकर्माण कर्ता है सर्वकर्म के कर्ता ये अभिष्ठान दीपांक नहम मे नहीं ये तो अभिष्ठन है आत्मा अहम तो तद्व्यापाराण जो अधिष्ठान कहा शरीरों को कहा सब अभ्यस्त के अधिष्ठान आत्मा शुद्ध शरीपे अध्यान तथा कर्ता में अभ्यन आश्रय के देह कल्या तो के अध्यक्ष सत्य आत्मा शुद्ध हम तो तद व्यापार में साक्षीभूत अध्यक्ष के व्यापार के आत्मनु न सत्याशक्ति मतलब प्रमाण वा आत्मा में क्रियाशक्ति वास्तव नहीं है क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति बहुत वास्तवता नहीं है अक्षराद पर प्राण अमना शुभ्रो हिरासत क्रियाशक्ति वास्तव नहीं ना सो तो ज्ञानशक्ति मत आत्मा स्वतः स्वभाव ज्ञानशक्ति ये नही अमना सामना शुभ्र अया है सर उपापर है ठीका उपाधिदयाबद्धे शुद्धत्म फलित प्राण और मन ज्ञान शक्ति क्रिया सक्ति दोनों का संबंध नहीं होने थे स्वभाव तो शुद्ध है शुद्ध कारण संबंधा आशंक उत्तम कारण के, के संबंध से अशुद्धि होगी सबका कारण माया उसके संबंध होगा तो अशुद्धि हो जाएगी इसलिए कहते पर अक्षर है पर सब कार्य के विषय अक्षर पर है माया उससे भी यह कार्य कारण्योर आत्मास्पष्ट पार्थक्य सद्वितीयत्व तो आतंकी कयुर्वस्तुत्व तो आत्मेव्या यदि कार्य उससे भिन्न है और कारण माया से उससे भिन्न है कार्य कारण आत्मास्पष्टत्व पार्थकीय आत्म संबंधी नहीं कारण माया उसके तो कार्य प्रपंच कोई आत्मा संबंधी नहीं संबंधी नहीं तो आत्मा से भिन्न हो गया पृथव होगी एक आत्मा उससे भिन्न फ्री कारण माया उसके कार्य तो सद्वितीयत्व सद्वित्रीय हो जाएगा आत्म ये आशंक्य तयर अवस्तुत्व कार्य मिथ्या है उसके कारण भी मिथ्या है वास्तव नहीं है इसलिए मिथ्या को लेकर नहींक्रियम पश्य अहम केवल अभिक्रिय जानता जन्मादि सर्विक्रियाारहित कौपस्थ्य मह जन्म कारण से सर्विक्रियात कुटस््रिय उसका अर्थ करते बुद्धि का आत्मन उपाधि न लिप्यते आत्म न लिप्यतेशयवालिदम काका नरक गी बुद्धि स सुमती नहीं होती है करते तो होते तो ये में कर्म क्या इसके फलभगा ऐसे लिखता नहीं होता टीका में नानुशाई नानुशयती ना न ना क्लेश अनुशय वाले क्लेशशाली जिसकी बुद्धि नहीं होती अज्ञानी क्लेश को प्राप्त करता है किंतु ज्ञानी ऐसी क्लेश को प्राप्त नहीं करता है द्वितीय पाद से अक्षरा मुक्त वाक्यर्थ नह बुद्धिप्ती अर्थ कम करके वही वाक्यर्थ कहते हैं ये कर्म मे निप कर्म तेना हम तेनाह नरक गी बुद्धि कर्म स सुमती सुमति है वास्तव हईमा लोका इन लोगों को मार करके लोक भूवादी लोक उनका प्राण संबंध नहीं तो उनका कैसे मारना हिंसा कैसे हिंसा तो प्राण करना है लोका नाम प्राण संबंध आधार है कुछ हिंसा भूर भूवा लोक है उसमें प्राण संबंध नहीं तो हिंसा कैसे होगी हनन कैसे होगा इसलिए कहते ईमान लोकान का तो प्राण न लोक सदस्य प्राणी प्राणवाद नंती का हननिक्रिया न करोती नन क्रिया नहीं करता है ना ना तो न निबद्धते न कार्य में अधर्म फल संपर् हनन के कार्य अधर्म फले से संपद्ध नहीं होता है इसे स्वयं बंधक प्राप्त नहीं करता है शंका करते टीकाने विरोधिया स्तुति रखी नहीं यद्यपि ज्ञानी की स्तुति है फिर विरोध कथन करेगी स्तुति तो ठीक नहीं अत्यंत विरोध कथन करेगी शंका करता यद्यपि यद्यपि स्तुति हस्ता न हतद यद्यपुति ये यद्यप ज्ञाकिुति तथा अत्य विरुद्धकेश हमती नरकर्गी नहीं मारता विरुद्ध यद्यपि मानता अत्यंतरपुति तेरी अत्यंतकेश विरोधम पिहर सिद्धांति नई सदसा विरोध नहीं लौकिपारिकिक दृष्टिपेक्षा तदुपत्ते लौकिकदृष्टपेक्षा तो के ये के में वो हार्थिदृष्टि नीवंद लौकि दृष्टिवश्य हम तो निर्देश विशदिकृष्टिको आश्रय करके तो ये निर्देश है उसका स्पष्टीकरण भाष्य देहादत्म बुद्धिया हंताह लौकिकी दृष्टि हिस्सा देहादि आत्मबुद्धिया देहादि में आत्मबुद्धि तो करके हंता हम इसे में लौकि हनन करता हूँ यज्ञ लौकि उसके आश्रय करके दिया हस्ता कार्याम सात्वी दृष्टि आस्था नहंती निर्देश उपादय तात्विको लेकर के नी निर्देश कहते यथा यथा दिता पारमार्थि दृष्टि आश्रित न हन्ती न निबद्यते इस तब उभय उपपद्यते पारमार्थिक दृष्टि के लेकर यथादर्शी तभी बताया अभिषान भी पांच है कर्ता आत्मा केवल अकर्ता है इसे पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय करके न हंति न निबद्यति ना मरता है ना स्वयं मरता है स्वयं बंधन में नहीं पड़ता है उसके फल से भुगतान नहीं होता है ये उभय उपन्न ना नर्ता करता किंतु व्यापारे साक्षी ना हम करता, करता नहीं किन्तु कर्त तद व्यापारे व साक्षी करता तो अभ्यनादि उनके व्यापार क्या साक्षी में क्रिया ज्ञान शक्ति मद उपाधि दैवनिर्मुक्त क्रिया शक्ति वाले उपाधि प्राण ज्ञान शक्ति उपाधि मन ज्वन से रहित शुद्ध सन कार्य कारण असंबंध कार्य कारण कार्य प्रपंच कारण मया उपाय संबंधी अद्वितियं पारिदृष्ट थाथक्षित त्रशव यथादीता पारमर्थिभाषमिका ये बता दिया अद्वित अभी है। ये पारम यथक्षी तत्व हप्पी तेत नीता चय हम नहंसी ये दोनों दृष्टिदयावष्टम भारत उपन्नमी उपन दृष्टि लोक के तो आप ही लौकिक दृष्टि पारमार्थिदृष्टि आश्रय केवलम उपस्य आत्म कर्ता पश्यम दुर्मती आत्म विशेषण केवल शब्द सामर्पक कवशब्द्याशिष्ट कर्तृत्मी शंकर् भाष्यमी पत्र एवं सती करता रम आत्मानम केवलम केवल आत्मा को कर्ता मानता है ऐसे कुछ लोग द्वित्वादी व्याख्यान करते पांच मिलकर के करता और केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है वो दुर्गति पांच मिलकर के आत्मा मिलकर आत्मालो और बाकी लो सब मिलाकर के करता तो तब तो ठीक है और केवल आत्माचार्य को छोड़कर केवल आत्मा को करता कहना ये ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ अधिष्ठानों तथा तो करता जो करता शब्द दिया है उसका अर्थ आत्मा शुद्ध आत्मा कर देते वो लोग उपाधि तो का नहीं क्यों अपने सिद्धांत आया करता है उपाधि तो लक्षण करता होता करते होते उपाधि विषिता तो वो तो तो कहते है पांच मिलकर कर्म करते हैं और आत्मा को केवल आत्मा को पांच में से एक को जो करता मानता है वो दुर्मति है अर्थात होकर के अन्य से विचित होकर के आत्मा करता होता है ऐसा कोई मत अज्ञान करते क्योंकि केवल विशेषण दिया है ठीक है केवलम आत्मान करता रश्यम केवल आत्मा को कर्ता मानते है दुर्मति होता है यहाँ आत्म विशेषण समर्पण केवल शब्द सामर्थ्या आत्मा का विशेषण समर्प केवल शब्द है केवल आत्मा को जो कर्ता मानेगा वो दुर्मति तो अर्थात आत्मनो विशिष करते थे केवल आत्मा करता नहीं देहादे से विशिष्ट होकर के आत्मा करता है तो ऐसा शंका करता है पूर्व चिन्ह में अधिस्थानादि भी संभुव करु तेगा आत्मा करता रम आत्मान केवलं तो केवल शब्द करेगा केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है वह दुर्मति और अधिष्ठानादि से मिलकर के आत्मा करता है तो दुर्मति नहीं होगा <coughs> अध्यक्ष मिलकर के आत्मा करता ही केवल आत्मा को कर्ता मानेंगे तो दुर्मति होगा ये शंका है टीका में आत्मनो वैशिष्ट क्या न विशिष्ट से करते पूर्व पक्षी का अभिप्राय अधिष्ठानादि से मिल करके आत्मा करता है तो मिलना आत्मा में का वैशिष्ट्य संबंध ही संभव नहीं सिद्धांत कहता है आत्मा वैशिष्ट आयुगा अधिष्ठानदि का वैशिष्ट संबंध नहीं आ सकता है आत्मा असंग न विशिष्ट से आदि तो इसलिए अधिष्ठानादि से विचित होकर के आत्मा करता होगा ये नहीं, नहीं सब दो सब आत्मनो अभिक्रिय स्वभाव अभिषानादि भी संहतत्व अनुपत है आत्मा अभिक्रिय जिसमें क्रिया नहीं अन्य के साथ उसका समूह होगा ये नहीं बनेगा अभिष्ठानादि की तरह संघात सबके साथ मिल जाना ये नहीं हो सकता है अक्रिय होनी चाहिए अक्रिय असंग किसके साथ संबंध नहीं हो सकता है ठीक है अभिक्रिय स्वभाव कथम आत्मनो असंहतत्व इस आशंका अपना किंतु क्यों क्यों क्यों होगा? होगा? नहीं नहीं हो अन्य अन्य अन्य के के साथ साथ मिलेगा? मिलेगा? तो, तो, तो ही संभवती। का ही का संभव है, ठीक है अविस्वभाव आदि भी कि आत्मनि संहनने कर्तृत्व अभिक्र क्रियान्वयता दीपा और अध्य के द्वारा आत्मा का सवर्णन मान भी ले तो भी अभिक्रय से न करतृत्व आत्मा अभिक्रय उसमें कर्तृत्व तो हो नहीं सकता है विक्रिया जिसे नहीं क्रिया नहीं हो करता किसी बनेगा क्रियान्वय व्याघाता तो क्रिया के अन्वय के बिना करता नहीं होगा क्रिया का अन्वय उसके तो साथ नहीं हो सकता है क्योंकि अभिक्रय संहृत्य कर्तृत्व सहृत्य साहत्य कर्तृत्व मिल करके कर्तृत्व होगा किसी में क्रियावत क्रिया है कर्तृत्व होगा तो न तो अभिक्रिय आत्म के नहन नियम का किसके साथ संहन मिलना नहीं हो सकता है इसे न संभू कर्तृत्व इसे मिल करके कर्तृत्व आत्मा में ये भी नहीं हो सकता है ठीक पत्ति व्यक्ति करो साहस तो आत्मा नहीं हो सकता है स्पष्ट करते नु तो अभिक्रिय आत्मा के नचित संहन नस्ती अभिक्रिया का संघ नहीं होगा इससे न संभुय असंगतते फलित आत्मा सबके साथ संभता नहीं हो सकता है अभिक्रिय होने के कारण असंग तो एक अलग है और अभिक्र जिसमें क्रिया नहीं तो उसके आने के साथ मिलने भी संभव नहीं इसे न संभुय कर्तृत्व तो उपद्य मिल करके कर्तृत्व तो ये संभव हो नहीं सकता है कथम तरी आत्म विशेष केवल शब्दाद उत्तम सत्यम सति कर्ता रत्म केवल आत्मा कहकर केवल शब्द दिया केवल आत्मनि केवल शब्दा आत्मा केवल शब्द से तदा के। है केवल का सदा भाष्य में अत केवल आत्मना स्वाभाविक मेदी केवल शब्द अनुवाद मात्र आत्मा तो केवल शुद्ध है स्वाभाविक है उसका अनुवाद है यह नहीं की आत्मा केवल मतलब पांच जैसे मेरी करता होता है अकेले नहीं होता है अकेले ग्रहण करने के केवल का ऐसा नहीं आत्मा तो केवल है कोई धर्म उसमें नहीं निर्धार्म है शुद्ध है इसलिए केवलत्व तो आत्मा में स्वाभाविक है उसका अनुवाद किया गया वाला विशेष विधान नहीं है अकर्तृत्व आत्मनु अभ्युपन्नम ना विक्रियव उपयती इस आशंका है आत्मा में अकर्तृत्व माना न अच्छा अविक्रिये अभी तो अभीक्रिय अभी अभी तो नहीं होगा से कहते श्रकते अविक्रियम श्रुति स्मृति अभी तर्कुति से प्रसिद्ध तमृतिवाक्यादा फलस्मृतिवाक्य अविकारीयुच्य गुणरव कर्मा क्रीय है शरीरस्थो भी न करोती इत्यादि असकृत तो उपादित गीता से स्मृति तो बहुत ही गीता में ही अविकार्य अच्छे आत्मा अविकार्य विकार्य नहीं है गुणेर कर्मा क्रिय गुणों के कार्य से कर्म होते हैं तो आत्मा शरीरस्थ भी कमते हैं न करोते न लिखते आत्मास्पादन स्थित न कर भी कुछ नहीं करता है असकृत बार बार उपादन किया गीता से बतावत गीता में अन्य स्तृति की स्मृति तो बहुत ठीक है नाया मंत्रो न मनते है न मता है न मत इत्यादि आदिश्दार उक्तवाक्या आत्मा तात्पर्य सूचे वाक्य से आत्मा अभिक्रीय प्रतिपा करने वक्यों का तात्पर्य असकृत उपादित हमने बार बार प्रतिपादन किया निष्कल निष्कि शांत निरवध्यम निरंजन इत्यादिश्रुति वाक्य श्रुत आदिशबाथ आदिशबाथ शिव इत्यादि श्रुति ध्यातीव लेलायतीस ध्याव ध्यायति बुद्धिया ध्यातीवा बुद्धिया चलत्याम चलतीवात्मा बुद्धिस्थिर होगी तो आत्मा स्थिर उपाधिधर्म आत्मा में आरपित बुद्धि में चलन होने पर आत्मा में लैलायतीव दुष्व चलतीव इव सौदय वस्तु तो आत्मा में चलन नहीं ये बुद्धिधर्म उपाधिधर्म ही आरपित होता है इतव आद्यासु आदि सौदे से ये भी लेना निष्कलम आदिश्द सेलनाक निष्क्रांत निष्क्रिय क्रिया वाक्यानि तेरात्मन अभिक्रिय दर्शित योजनासु यानी वक्यावाक्य आत्मन अभीक्रिय वाक्य के द्वारा अभिक्रिय न्यायस्दर्शित पूर्व संबंध न्यायितियम आत्मन न्याय से न्याय क्या है? बताते इति यही हैताते निरवरतंत्रियमत राजस्तव निरवैत्म स्वतंत्रे परतंत्रण अभिक्रियत्मत ठीक है नावत आत्मा स्वतः विक्रिय आत्मा स्वतः विकार को प्राप्त नहीं करेगा निरवय पर आकाश जैसे आकाश में कोई विक्रिया नहीं निरवयन से माया के लोक मानते जैसे आत्मा भी माँ भी परत विकार को पर प्राप्त करेगा वह भी नहीं असंग अकार्य पराधीन करेगा वो असंग अकार्य परीन नहीं होगा इसलिए के द्वारा क्रिया नहीं होगी त्र वरुण शो भगतुन शन इन्द्रो बृहस्पति शो विष्णु रुक्रमा नमो नमस्ते वायु